अमान मत्सरो दक्षो अ मत्सरो दक्षो अ मत्सरो दक्षो नि निर्मो दृढ़ सौहृदय निर्मो दृढ़ सौहृद निर्मो दृढ़ सौहृदय निर्मो दृढ़ सौहृदय असत्व अर्थ जिज्ञासुस अर्थ जिज्ञाससु असत्व अर्थ जिज्ञाससु हसत्वरो अर्थ जिज्ञाससुना सोयुमोवाक् अनसुयो अमोक अनासुयो अमोघयो अमो गो सतशिष्य है वह मान और मक्सर से रहित अपने को कार्य से कार्य में दक्ष अपने कार्य में दक्ष ममता रहित गुरु में दृढ़ प्रीति वाला निश्चल चित्त और परमार्थ का जिज्ञासु ईर्षा से रहित और सत्यवादी होता है इस प्रकार के नौ सदगुणों से सुसज्जित जो होता है वो सतशिष्य सदगुरु के थोड़े उपदेश मात्र से साक्षात्कार करके जीवन मुक्त पद में आरूभ हो जाता है गुरु के लक्षण बताएं शास्त्रों में जो प्राणी मात्र का हित चाहता हो सर्वभूत हित रता जिसकी बुद्धि हो जो अपने स्वरूप में जगा हो जिसको जगत मिथ्या भाजता हो स्वप्न तुल्य लगता हो अथवा त्रिकाल में ही जगत की उत्पत्ति ही न दिखती हो इस प्रकार की जिनकी दृढ़ अनुभूति है जो अपने वृत्तियों से पर अपने स्वरूप में जगे हैं इस प्रकार के कई ज्ञानवान महापुरुषों के लक्षण कहे गए उनमें मुख्य लक्षण है कि जिनके चरणों में बैठने से हमारे चित्त में शांति आती हो वो बढ़िया से बढ़िया ज्ञानियों का लक्षण है ज्ञानवान के चरणों में बैठने से शांति का एहसास होता हो तो ये बढ़िया से बढ़िया उनका लक्षण है कुछ ऐसे लक्षण होते स्व और कुछ परसंवेद्य होते हैं यज्ञ करना तप करना तीर्थ करना कीर्तन करना होम करना हवन करना ये स्व करने वाले को भी पता होता और दूसरे लोग भी देखते हैं। ये परसंवेद्य भी है लेकिन आत्मज्ञान परसंवेद्य नहीं वो स्व संवेद्य है वो दूसरों को नहीं देखेगा आत्मज्ञान तुम्हें हो जाए तो तुम्हारा ज्ञान का अनुभव दूसरों को नहीं देखेगा दूसरों का तुम्हारा बाह्य व्यवहार देखेगा लेकिन तुम अपने स्वरूप में जगे हो वो तो तुम्हें ही अनुभव होगा इसलिए ज्ञान का अनुभव स्व संवेद्य है फिर भी शास्त्रकारों ने बड़ा साहस किया स्वसंवेद अनुभव होते हुए भी साधक को कैसे पता चले जिनके नजरों में जिनके वातावरण में आने से शांति आती हो क्योंकि ज्ञानी का परम शांति का अनुभव ज्ञानी का स्वमेद अनुभव होता है वो क्रिया कलाप व्यवहार करते हुए भी अपने हृदय में परम शांत अवस्था का अनुभव करता है और परम शांत अवस्था से बढ़कर वो शांति के अनुभव से बढ़कर और कोई जगत में श्रेष्ठ अनुभव नहीं माना गया देवी देवताओं का अनुदर्शन या रिद्धि सिद्धियों की उपलब्धि उसका बुद्धिमानों ने इतना महत्व नहीं गिना जितना शांति का महत्व है और वह शांति आत्मज्ञान से होती है लब्धवा ज्ञानम पराम शांति श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन रथ तो लेकर आया है युद्ध करने के लिए और अब पलायनवादी के बात कर रहा है कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा भिक्षा मांगकर खाऊंगा इन स्वर्दों को मित्रों को कैसे मारूंग पृथ्वी का राज मुझे नहीं चाहिए मैं साधु हो जाऊंगा तो अंदर में तो भोग की वासना है ईर्षा है लालच और बाहर से पलायनवाद करता है इसलिए अर्जुन जाएगा तो भी ठीक से संयासी के धर्म को नहीं निभा सकेगा इसलिए भगवान ने उनको कर्म निष्काम कर्म मार्ग का उपदेश दिया योग का उपदेश दिया और तो अगर तू उसमें नहीं आ सकता तो सब कर्म मुझे अर्पण करके तू साक्षी मात्र होकर चलता रहे ऐसा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वभाव में अपने आत्म स्वभाव में जगाया मैं क्षत्रि हूँ उस स्वभाव को त्यागने का उपदेश दिया सर्वधर्मान परित्यजे मा मेकम शरणम रज अहम तो सर्व पापी भोक्ष शुच में क्षत्र हूँ मेरा ये है, मेरा वो कर्तव्य ये सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण आ जा मेरी शरण आ जा माना ये सारे भाव जहां से उठते हैं उस भाव के आधार में तू आ जा तो तुझे तुझे बोध हो जाएगा फिर कर्म बांध नहीं सकेंगे तो बोध होने के लिए ब्रह्म का सानिध्य नितांत जरूर जरूरी है लेकिन ब्रह्मवेता का सानिध्य मिले हमें बोध पाने के नव गुण न हो तो ब्रह्म बेता के सानिध्य से छोटा मोटा ऐहिक लाभ होगा लेकिन आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे तो का लाभ हो उस आज के इस श्लोक को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि जो सत्यशिष्य है मान और मत्सर से रहित होता है जैसे धनवान के पीछे कोई गठिए पड़े तो धनवान कैसे संभल जाता है अथवा धनवान के पीछे इनकम टैक्स की इंक्वायरी निकले तो वो कैसा अपना सेटिंग कर लेता है जय राम जी की ऐसे ही जिसमें सदगुण है उसकी वाहवाह होने लगती तो वाहवाह की जगह से अपने को बचा कर निर्माण की जगह पर जाता है और यही कारण था कि राजे महाराजे जब गुरुओं के द्वार पर जाते थे तो भिक्षा पात्र लेकर मधोगरी करने जाते थे राजा बनके के गुरु जी को एक महल में रख कर ब्रह्म विद्या ले सकते थे लेकिन वो ब्रह्म विद्या नहीं मैं राजा हूँ और मैं राजगुरु हूँ उनको भी मैं राजगुरु हूँ और उनको भी लगे मैं राजा हूँ तो पंडित गुरु पंडित हो सकते हैं लेकिन ब्रह्मवेता नहीं उपनिषदों के ज्ञान में जो महापुरुष सन्यासियों को पढ़ाने का संकल्प करते थे तो फिर उनको कणाद आदि मुनि की कथा सुना देते थे कणाद मुनि हो गए दर्शन शास्त्र के अच्छे विचार वे एकांत अरण्य में रहते थे और अपनी आजीविका खेतों में जो कण गिर जाते थे उसको चुनकर उसी से गुजारा करते थे और छठा भाग राज्य को कर में दे देते थे, थे। उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध के तत्व ज्ञान का उपनिषदों का दर्शन शास्त्र का जो उनका विचार थे उन विचारों को पढ़कर दूर दूर से अच्छे अच्छे विद्वान संत उनका दर्शन करने आते आखिर राज्य को पता चला राजा को पता चला कि कणाद मुनि इतने पवित्र हैं कि उनके जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत और अनुभव के वचन है उनसे बड़े अच्छे अच्छे, अच्छे बुद्धिमान लोग आकर्षित होकर आ हैं जांच करो वो क्या खाते कैसे रहते मेरे राज्य में रहते और मैंने उस साधु पुरुष का दर्शन नहीं किया उनकी सेवा नहीं की पता चला कि वो मुनि तो कौन ढूंढ के खाते रे शर्मिंदे पश्चात से भर गए गए मुनीश्वर के कुटिया पर और अपना ताजबाज उतार कर लंबे दंडोर प्रणाम किए की मुनीश्वर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ आप मेरे राज्य के अरण्य में रहते है और राजा का फरज है कि साधु ब्राह्मण अतिथि साधु ब्राह्मण अपंग आदि उन लोगों की संभाल रखे और आप जैसे महान विद्वानों की मैंने सेवा नहीं की और आपको कण ढूंढकर गुजारा करना पड़ा मैंने आपकी सेवा नहीं की मैंने खबर तक नहीं ली आपकी उस मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ आप मुझे क्षमा करें अभय दान दे मुझे भाके का नाम फलाना फलाना है और मैं यहाँ इस नगर की व्यवस्था करता हूँ मुझे राजा कहते हैं लोग मैं राजा हूं ऐसा नहीं कहा मुझे लोग राजा कहते हैं ठीक है सुखी भुआ निर्भय बोले महाराज अब इस दास की प्रार्थना स्वीकार करो कि आप ये कुटिया बुटिया छोड़ो आप चलो मेरे महल में आपको एक महल का खंड पूरा का पूरा अर्पण कर देता हूँ सेवक होंगे नौकर होंगे दास होंगे दासियां होंगी कोई पैर चंपी करेगा तो कोई बादाम का रोगन घिसेगा ताकि आप ठीक से बुद्धिमत्ता का और कोई तत्व चिंतन कर सके और खाने पीने के लिए केसर कस्तूरी पिस्ता बादाम डले हुए बासुदी खीर होगी महाराज आपकी पूरी सेवा होगी ताकि आप पूरा तत्व चिंतन करके और बढ़िया दर्शन शास्त्र लिख सके महाराज ने कहा सीधा चला जा और मुड़ के दोबारा इधर मत आना जयराम जी कणाद मुनि ने कहा दोबारा नहीं आना अगर तेरे महल में रहूंगा तो राज्य का अन्न कैसा होता है उस राज्य के अन्न को खाकर मैं तत्व चिंतन करूंगा कि तेरी सेवा लेकर मैं तेरे गुणगान लिखूंगा जैसा अन्न होता है मन हो जाता तो उपनिषद होगा ज्ञान उस वक्त प्रचलित था जो लोग अपनी बुद्धि को दूषित होने से बचाते थे परिश्रम सह के परिश्रम करके जीवन को सुगढ़ करते थे और बुद्धि का विकास करते थे जब शारीरिक और मानसिक जब विकास था ठीक से उस समय उपनिषदों का प्रचार प्रसार हुआ होगा चीन में आज से तीन हजार वर्ष पहले कंफ्यूस जा रहे थे एकाएक एक वो चकित हुए कि एक किसान अपने बेटे के साथ कुएं में से पानी खींच रहे हैं खेत को पिला रहे हैं चमड़े के कोश को खींच रहे कंफ्यूश को हुआ कि इन बिचारों को अभी तक पता नहीं चला कि बैल की खोज हुई है बैल के द्वारा कुए में से पानी खींचा जाता है इतना मैन पावर खर्च रहे हैं जहां बैल पावर की जरूरत है या मोटर की एक हाउस दो हाउस पावर मोटर की जरूरत है वहां मेन पावर बेचारे बिगाड़ रहे हैं। मेन पावर की रक्षा करने को मैं इनको सिखाऊ जरा उपदेश जय श्री कृष्ण कंफ्यू रुके और उस बुड्ढे के कंधे पर हाथ रख के कहा एक किसान तुम्हें पता है कि बैल की खोज हुई है बैल के द्वारा कुएं में से पानी निकाला जाता है और खेत में से चा जाता सेंच ने कहा चुप रहो धीरे बोलो मेरा लड़का सुन लेगा बाद में बात करते में जाकर कंफ्यूज इससे उसने बात की कि मुझे पता है बैल के द्वारा पानी खींचा जाता है लेकिन मैं क्यों खींच रहा हूं अपने बेटे के साथ कि वो स्वावलंबी हो और कुछ शरीर से परिश्रम होगा तब उसका मन खिलेगा बुद्धि का विकास होगा जो शरीर से परिश्रम नहीं करते हैं मैन पावर मैन पावर बचा बचाकर शरीर को लाड लड़ाते हैं वो बेचारे थोड़ी तितिक्षा नहीं सह सकेंगे तो आप कृपा करके आपका उपदेश हाँ, और किसी जगह पर आजमाना मेरा लड़का कहीं आलसी न हो जय जय मिस्टर सोलन से पूछा गया कि आप इतने बुद्धिमान और इतना उच्च भारी उपदेश देते हैं और शरीर का बांधा भी बढ़िया है क्या कारण है जहां बुद्धि अकल होती है वहां शरीर लथड़ा हुआ होता है और जहां शरीर पाड़े जैसा होता है वहां उपला मार्द नहीं होता है लेकिन आपका शरीर का बांधा भी बढ़िया है और बुद्धि का भी विकास इतना है इसका कारण क्या सोलन ने कहा कि कुछ न कुछ परिश्रम में खोज लेता हूं इसलिए शरीर का बांधा मजबूत है और मैं संसार में विद्यार्थी होकर रहता हूं कुछ न कुछ नया विचारता रहता हूं खोजता रहता हूं उसलिए बुद्धि का भी विकास है तो बुद्धि का विकास और शरीर का बांधा मजबूत ऐसा जो जमाना था उस जमाने में उपनिषदों का ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हुआ आज क्या है कि अंदर में वासना है बीसवीं सदी की और ज्ञान लेना चाहते इस दी संज तीन, तीन हजार वर्ष पहले का इसलिए क्या होता है कि ज्ञान का ओढ़ना ओढ़कर भक्ति का कथाकार का ओढ़ना उठकर काम वही करते हैं जो बीसवीं सदी के लोग करते हैं जेब कतरे लोग जय श्री कृष्ण तो बुद्धि को शुद्ध करें और बुद्धि किन साधनों से शुद्ध होती है कि अमानित्व तो। मान की इच्छा से आदमी कुछ का कुछ करने लगता है मान की इच्छा ही छोड़ दो तो तमाम परपंच से आदमी बच जाता है अदम्भित्व ईर्षा का अभाव मत्सर का अभाव ये अगर सद्गुण आने लग जाते हैं तो आदमी तमाम तमाम दोषों से बच जाता है और तमाम तमाम व्यर्थ के परिश्रमों से बच जाता है तो उसका तन और मन जो है आत्मविश्रांति के काबिल होता है कई लोग शरीर को तो स्थिर रखते हैं लेकिन मन भागता है कई लोग मन को स्थिर करने की कोशिश करते तो प्राणों का ठिकाना नहीं हकीकत में तनो मन और प्राण ये तीनों का जब समन्वय होता है तो आदमी आत्मराज्य में प्रवेश करता है प्राण बल नहीं है तो मन की भावना तो अच्छी है लेकिन रोता रहेगा शरीर तंदुरुस्त है लेकिन मन विकारों में भाग रहा है तो तंदुरुस्ती टिकेगी नहीं महाराज मन के विचार तो ठीक है लेकिन शरीर लथड़ा हुआ है तो भी जब तब सेवा पूजा आदि कुछ कर सकेगा नहीं सत्संग की जगह पे भी नहीं आ सकेगा जरा सा गर्मी होगा कि चलो वे बापू तो बदे जय श्री कृष्ण होटा ने नमस्कार करो तो शरीर सुदृढ़ हो प्राण शक्ति हो और मन शक्ति हो उस आदमी के लिए यह लोक और परलोक खिलौने हो जाते हैं उस आदमी के लिए आत्मविद्या घर की विद्या हो जाती तो आज हम इस श्लोक को विचारेंगे कि सप्त्य मान और मत्सर से रहित होता है अपने बराबरी के शिष्यों को या अपने से ऊंचों को या अपने से छोटों को देखकर ऊंचों को देखकर कुठित नहीं होता छोटों को देखकर अहंकारी नहीं होता बड़ों को देख बराबरी को देखकर कर ईर्षित नहीं होता लेकिन सबको गुरु के कृपा पात्र समझकर सबसे आदर का व्यवहार करता है प्रेम का व्यवहार करता है प्रेम और आदर का व्यवहार करने से आप यूं न सोचे कि मैंने उसको आदर दिया या मैंने उसको प्रेम किया लेकिन प्रेम और आदर का व्यवहार करने से तुम्हारा सत्वगुण बढ़ता है तुम्हारी योग्यता बढ़ती है आपके घर अतिथि आ गया या आपने जिससे व्यवहार किया उससे नम्रता का व्यवहार किया तो आप छोटे नहीं हुए हकीकत में नम्रता का व्यवहार करके उसको आपने बड़ा बनाया तो आपने दूसरे को बड़ा बनाया दूसरे को बड़पन का दान किया तो आप दाता हो गए जयराम जी हम लोगों का मन क्या सोचता है कि हम तो बड़े बने और हमारे इर्द गिर्द वाले हमको मान दे लेकिन ज्ञानी का स्वभाव होता है सप्तष्यों का स्वभाव होता है कि आप अमानी रहते हैं दूसरों को मान देते हैं जैसे भगवान रामचंद्र जी आप अमानी और गुरु जी को मान देते हैं लखनऊन भैया को मान देते हैं गुरु के वचनों को मान देते हैं पिता के वचनों को मान देते हैं तो आप अमानी दूसरों को मान ये सत्व गुण बढ़ाता है तमोगुण का लक्षण है आलस्य निद्रा बैर प्रमाद दीर्घ रजोगुणियों का लक्षण है प्रवृत्ति किसी में दोष न देखना भोग बढ़ाना यश बढ़ाना और ऐहिक जगत में सुख खोजना ये रजोगुण आदमियों का लक्षण होता है और सात्विक आदमी का लक्षण होता है मैं कौन हूं कहां से आया हूं आखिर क्या होगा इस संसार की ये माया के जाल से मुक्त कैसे है उसमें शांति होती है सहन शक्ति होती है क्षमा होती है, है परोपकार होता है और मान मत्सर्यर झेर से वो दूर रहता है यह सात्विक आदमी का लक्षण है और सात्विक आदमी ज्ञान में जल्दी प्रविष्ट हो सकता है रजोत्तम गुण को बहुत परिश्रम करना पड़ता है और सत्व संजायते ज्ञानम सत्व गुण होने से ज्ञान जल्दी प्रकट होता है तो गुण तो माया के हैं तमोगुण हो रजोगुण हो सतोगुण हो लेकिन ये सतोगुण जो है वो माया के पार ले जाने में सहायक है राजसी व्यक्ति को परिश्रम करके भोग भोग कर थोड़ा सा सुख लेना पड़ता है और तामसी आदमी पाप का पोतला चढ़ाते चढ़ाते जरा सा सुख का एहसास करता है लेकिन अंदर से दुखी का दुखी रहता है भयभीत रहता है एक बार बुद्ध के चरणों में एक युवक आ गिरा जैसे सूखा बांस गिरे ऐसे चरणों में आकर प्रणाम किया अनजान था भिक्षुक न था शिष्य नहीं था पहली बार आया और बुद्ध के पास श्री चरणों में लंबा पट बुद्ध ने पूछा ये क्या कर रहे हो तुम मेरे को जानते तक नहीं हो बोले महाराज खड़े खड़े तो बहुतों को देखा खड़े खड़े देखा लेकिन सिवाय दुख के परेशानी के और कुछ नहीं मिला इसलिए मैं श्री चरणों में लेटकर कुछ देखना चाहता हूँ खड़े हैं तो हमारा अहंकार खड़ा है खड़े हैं तो हमारी मान्यताएं है खड़ी हैं, खड़े हैं तो हमारी वासनाएं है खड़ी हैं। वो खड़े खड़े तो वासना अहंकार और मान्यताओं ने बोझा ही दिया परेशानी दी इसलिए मैं श्री चरणों में लेट गया ताकि मेरा ईगो भी जरा विश्रांति ले बुद्ध ने भिक्षुको को संकेत करके कहा की भिक्षुको <laughs> तुम तो मेरे को भगवान मानकर प्रणाम करते हो आदर करते हो लेकिन ये मेरे को भगवान नहीं मानते अनजान व्यक्ति समझकर कोई साधु बाबा है ऐसा समझकर अपने आप को मिटा रहे हैं ये तुम लोगों से ज्यादा लाभ ले रहे हैं तुम तो यश को मान को ज्ञान को इधर को उधर को देखकर फिर झुकते हो और झुकने में भी होता है कि हम शिष्य और हमने प्रणाम किया लेकिन ये तो झुककर सचमुच में झुकता है और ये सचमुच में झुककर झुकते झुकते वो कोई बाहर की आकृति का अवलंबन लेते लेते अंदर निराकार की शांति में जा रहा है ये तुम लोगों से बढ़िया शांति ले रहा है तुम लोगों से बढ़िया प्रसाद में प्रवेश कर रहा है ने कहा का प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसोप जायते प्रसन्न चेत जगत में सब दुख दूर करने की ताकत नहीं संसार में ये क्षमता नहीं पूरा संसार मिलकर एक आदमी के सब दुख दूर नहीं कर सका है पूरा संसार मिलकर एक आदमी को पूरा सुख नहीं दे सका है संसार में पूरा सुख देने की ताकत नहीं और पूरा दुख मिटाने की ताकत नहीं अगर संसार के साधनों से पूरा दुख मिट जाता तो भगवान राम जिसके घर अवतरित हुए हैं, ऐसे दशरथ को दुख नहीं देखना पड़ता और ऐसे कौशल्या माँ को दुख नहीं देखना पड़ता विधवा होने का और ऐसे कई कई को कपट का छल आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता राम जी के तो दर्शन कर रही थी मंथरा भी कर रही थी बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिली थी मंथरा को जहां भगवान राम अवतरित हुए हैं वहां मंथरा की सर्विस हुई है फिर भी देखो एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि हम लोगों के पास पांच इंद्रिया हैं, लेकिन गुरु महाराज जब दुख होता है तो आंख ही क्यों रोती है कान नहीं रोते नाक नहीं रोता मुंह नहीं रोता आंख ही क्यों रोती है गुरु भी कोई जोगी थे ज्ञानी थे गुरु ने कहा बेटा आंख का मन के साथ सीधा संबंध है इसलिए मन को थोड़ा सा भी दुख होता है तो आंख गीली हो जाती तो आंख का मन के साथ सीधा संबंध है तो आंख को ऐसा दृश्य निंद खाए रामायण भले देखें, लेकिन रामायण के आगे और पीछे क्या क्या आता है जय जय और उससे मन चंचल तो नहीं हो जाता जो लोग बहरी मोड़ी रात को रात के देर तक वो चलचित्र देख देख के सो जाते हैं उनका मन तमस और रजस में आ जाएगा सात्विकता चली जाएगी चलचित्र देखते देखते रात्रि को कोके चलो दुकान से आए नौकरी से आए टीवी चल रही देखते देखते देखते सो गए तो महाराज सुबह भी ऐसे ही विचार आएंगे टेंशन बढ़ जाएगा चिंताएं बढ़ जाएगी और आकर्षण बढ़ जाएगा भीतर के गीत से आदमी दूर चला जाएगा और बाहर की गीतों गुलामी का उसके हाथ में जंजीर पड़ जाएगी इसलिए क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए कितना करना चाहिए वो सब विवेक से सोचकर आदमी चले तो आत्म शांति पाने के लिए काफी समय है लेकिन हम अजाई वस्तुओं में अजाय आकर्षणों में अपनी अंदर की शक्तियों को बिखेर देते हैं तो अजाय वस्तु अजाय आकर्षणों से बचने के लिए आज का श्लोक हमें कहता है कि मत्सर रहित और अपने कार्य में दक्ष रहे अपने कार्य में दक्ष रहे जैसे व्यापारी अथवा वकील साहब से बातचीत करता है हंसता है लेकिन वकील का लक्ष्य क्या है असल पर इनकम टैक्स ज्यादा न पड़ जाए जाए जय अथवा तो कोर्ट में लड़ता है तो कुछ भी बयान करता है तो असल की फेवर की पॉइंट ही उसके मगज में घूमती ऐसे ही अपने मन में आत्मज्ञान पाने की रुचि होनी चाहिए तो हम लोग व्यवहार में दक्ष रहें व्यवहार में अगर दक्षता नहीं है तो आपकी सज्जनता भी आपको लंबा समय आपकी सहाय नहीं कर सकेगी दक्षता नहीं है तो सज्जनता सज्जनता के बहाने आप किस व्यवहार में किस वातावरण में किस फील्ड में बह जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा इसलिए आपके जीवन में दक्षता भी होनी चाहिए मत्सर रहित हो ईर्षा रहित हो मान की इच्छा से रहित हो साथ साथ में दक्ष हो, जैसे मछली जाल में फंसती है तो छट पटाती है ऐसे ही प्रशंसकों के बीच साधक आता है तो उसका मन छट पटाता है जैसे लुटोरों के बीच खानदान आदमी छटकने की कोशिश करता है ऐसे ही प्रशंसकों के बीच से साधक छटकने की कोशिश करे। तो ये समझ लो कि उसमें दक्षता है नहीं तो प्रशंसकों के बीच रहते रहते मान की बातें सुनने की आदत पड़ जाएगी और जो मान का प्यासा होगा मान की इच्छा रखेगा वाहवाई का जिसको लत लग गई वो अपमान नहीं सह सकेगा और जो मान का गुलाम है उसको लोग पुचकार के खाम खा की मजूरी उसके सिर पर डाल देंगे जहरम। शास्त्रों ने तो यू कहा मान पुरी है जहर की खाए सो मर जाए चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए मान की चाह से आप कहीं गए और आपको मान नहीं मिला आप शादी में गए कपड़े लते गांठे पहलाने के गए के दोस्त गए और उधर आपका किसी ने भाव नहीं पूछा खाली प्लेट आदि आइसक्रीम खिला दिया तो आइसक्रीम का स्वाद ठीका हो जाएगा क्योंकि मान के लिए गए तो और वहां किसी ने पूछा नहीं अरे यार गए तो सही खर्चा तो बहुत क्या लेकिन हमारे को तो देखा भी नहीं यार काम खा के अशांति लेकर चले आएंगे और मान की इच्छा नहीं है तो थोड़ा सा भी किसी ने मान दे दिया तो काफी है और नहीं भी दिया तभी भी आपकी मौज आपके पास रहेगी तो हम मान की इच्छा से कोई भी कर्म करते हैं मान की इच्छा से कोई भी फंक्शन में जाते हैं अथवा तो मान की इच्छा से कोई भी व्यवहार करते हैं और मान नहीं मिलता तो दुख होता है और मान की इच्छा ही नहीं है तो मान मिल गया तो क्या है और नहीं मिला तो क्या आप स्वतंत्र हो गए तो मान की इच्छा आपको पराधीन बनाती है जयराम जी ये कहना बड़ा आसान है और कह तो मैं भी देता हूं लेकिन मान की इच्छा मिटा उनको मेरा प्रणाम है जय तमोगुणी आदमी का स्वभाव होता है कि मारा मारा अथवा मा मारो भार। मैं किसी को को मान दूं लेकिन मेरे को सब मान दे। तमोगुणी ऐसा चाहता है। रजोगुणी कहता है कि मान अपी तो आपने मान अपे अपने लगन माने मोलाये आमने बोलाये तो एम छोक लगन था ने, मोटी पार्टी जवाब भी हार बेसवा तो मे वो ऐसा करके मान के तंतु मान मिलने के लिए वो संबंध के तंतु जोड़ता रहता है और संबंध के तंतु जोड़ते जोड़ते इतना बहिर्मुख हो जाता है कि जिससे संबंध जोड़ना चाहिए उसके लिए उसको ही नहीं मिलती है और आखिर जगत से अपमानित होकर चला जाता है और हमें याद रहना चाहिए कि कितना भी मान मिलेगा तो इस बॉडी को शरीर को देख लोग मान देंगे और शरीर को कितना भी तुमने मान से सजाया अंत में देखो मृत्यु आकर इसका अपमान कर जाए पर कितना अपमान होता है लोग बांधते से जिसको मान उसको तो रसों से बांधकर अर्थी पर शमशान यात्रा ले जाना है ये मन को हम याद दिलाएं और फिर उसके ऊपर लकड़े रखे जाएंगे और आग दी जाएगी जिसके मान के लिए हम परेशान हो रहे हैं जयराम जी तो कहना पड़ेगा ना वे राम वे वेवाई ऐसा बराबर रखना चाहिए लड़के की शादी अमूक जगह पे होनी चाहिए लड़की की शादी अमूक जगह पे जानी चाहिए घर का डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए ऐसा मकान होना चाहिए इस लत्ते में होना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए हम कितना कितना करते हैं क्यों मोभो मान उससे आधा अगर परमात्मा पाने के लिए कोशिश की जाए तो महाराज ये ब्रह्म विद्या ऐसी तो विशाल, विशाल, विशाल, राज्य के मालिक जनक जैसे भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और साधु संत भी उनके गीत गाते रहते हैं ये ब्रह्म विद्या ऐसी है अध्यात्म विद्या अष्टावक्र मुनि शरीर में आठ वाक थे काली काया टेढ़ा शरीर ठिंगना शरीर बारह वर्ष की उम्र लेकिन ब्रह्म विद्या है तो सुशोभनी मजे की बात है कि लोग अपना ड्राइंग रूम गंदा रखना नहीं चाहते अपना बाथरूम गंदा रखना नहीं चाहते रसोड़ा गंदा रखना नहीं चाहते लेकिन इन इच्छाओं वासनाओं से अंत गंदा हो रहा है उसका ख्याल भी नहीं करते कितने समझदार लोग ओम हौम, हौम, हौम, हौम, हौम, हौम। तो तीसरा शिष्य का साधक का जिज्ञासु का तीसरा सदगुण है पहला सदगुण है मान से दूर भागना दूसरा सदगुण है मत्सर से ईर्षा से दूर भागना तीसरा है अपने कार्य में दक्ष रहे हाँ हाँ सबकी करना लेकिन गली अपनी नहीं होना चाहिए जैसे लोग भी ग्राहक से हा हा करेगा साहब से हा करेगा हूं हूं करेगा लेकिन कुछ भी पैसे की बचत होती है कि नहीं घुमा फिरा के उसका होता है कि मनी मैक्स में दाम बनाए काम तो जैसे लोग भी कैसा भी माल वैरायटी खरीदेगा किसी भी ढंग से बेचेगा लेकिन उसका लक्ष्य है मुनाफा रुपया ऐसे ही साधक का लक्ष्य होना चाहिए कि अचलता परिस्थितियों के वावे जोड़े हमारे चित्त को चलित न कर दे इसलिए वो दक्ष रहे सुख भी आ जाए तो दक्ष रहे दुख भी आ जाए तो दक्ष रहे एक लॉजिकल सिद्धांत है वैदिक सिद्धांत है कि आप जितने अंश में अपने अंतर्यामी के करीब होते हो, जाने अनजाने, उतना जगत की चीजें तुम्हारे तरफ खींचकर आती है और जो आपने जगत की चीजों का जगत के संबंधों का अवलंबन लिया और अपने आप से दूर चले गए उतनी जगत की चीजें आपका त्याग कर देती है जैसे लोहा का टुकड़ा लोहे चुंबक से चिपका है तो छोटे छोटे लोहे के कण उसको चिपक जाएंगे वे तब तक चिपके रहेंगे जब तक वो लोहे का टुकड़ा, लोह चुंबक से लगा है। का त्याग करते ही लोहे के कण उसका त्याग कर देते हैं ऐसे ही हम लोग उन चीजों के अधीन होते हैं तो वे चीजें दूर भागते और हम उनके गुलाम हो जाते हैं और हम अपने करीब आने लगते हैं निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो जगत की चीजें अपने आप मान आदि आकर्षित होकर आते हैं तो संसारी आदमी सत्कर्म करे मान की इच्छा न रखे तभी भी उसका मान रह जाता है यश रहता है यश की इच्छा से जो लोग काम करते हैं उनका यश नहीं टिकता मान की इच्छा से जो लोग काम करते हैं उनको इतना मान नहीं मिलता लेकिन मान और यश की इच्छा बिना करने योग्य सत्कर्म करते हैं और मान और यश ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो ईश्वर उनका मान और यश बढ़ाने में जरा कमी नहीं रखते कोर कसर नहीं रखते सुन लो शबरी के पैगाम को सुन लो मीरा के जीवन को रोहिदास चमार के जीवन को और जो अपने कार्य में अपना कार्य यह क्या है कि प्रकृति के गुण दोष से बचकर अपने आत्मा में जगना ही अपना काम है मैंने पहले प्रारंभ में कहा था ध्यान के वक्त कि आत्मा किसी गुण से किसी कर्म से किसी अवस्था से दोषित नहीं होता है लेकिन प्रकृति के कार्यों में अहंता रखने से जीव का विवेक क्षीण हो जाता है इसलिए वो अपने आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकता है। और आत्म स्वभाव का अनुभव न करने के कारण ये जीव संसार के क्षणिक सुखों से आकर्षित होकर जन्म वरण के चक्र में पिसा जा रहा है उसको निज का सुख बिचारे को नहीं मिला उस लिए इच्छा वासनाओं के सुख के पीछे इसने करोड़ों जन्म बिता दिए है तो इतना सुख स्वरूप इतना शांत स्वरूप इतना आनंद स्वरूप है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता लेकिन उसको अपना स्वभाव का पता नहीं चला तो प्रकृति के गुणों में अहंता ममता करने से ये जीव दुख का भागी हो गया तो अपने कार्य में दक्ष जो सत्संग आदि सुनकर गुरुओं के वचन सुनकर अगर दक्ष रहता है तो दुख आया उसको देखा सुख आया उसको देखा मान आया उसको देखा अपमान आया उसको देखा तो अब आने जाने वाले चीजों को देखा अथवा मन में जो विचार आया उसको देखा तो मन के विचारों को देखने से प्राणों की रिधम को देखने से शरीर की तंदुरुस्तियां बीमारी को देखने से तो जो अपने तन को मन को प्राणों को देखने की कला सीख गया उस कला में जो दक्ष हो गया वो दूसरे के शरीर को समझ जाएगा दूसरे के प्राणों को समझ जाएगा दूसरे के मन को समझ जाएगा अंतर्यामी हो जाएगा तो अपने कार्य में दक्ष वर्क वाइलू वर्क प्ले वायलू प्ले, प्ले देट इज दी वेपी एंड लेकिन वो वर्क वाइलू वर्क तो जिसकी जो नौकरी है जिसका जो धंधा है जो जिसका काम है उसमें दक्षता ये व्यवहारिक लोगों का है अध्यात्मिक जगत का दक्षता यह है कि कुछ भी करोड़ लेकिन अपने आत्मज्ञान के तरफ आगे बढ़ रहे या पीछे जा रहे कर्मों को इतना न बढ़ाओ कि आत्मचिंतन का समय ही न मिले संबंधों को इतना न बढ़ाओ कि जिससे संबंध जोड़े जाते उसका ही पता ना चले हम लोगों ने संबंध इतने बढ़ा दिए है कि जिससे संबंध जोड़े जाते उससे तो हमने अन्याय कर दिया एकनाथ जी महाराज कहते हैं रात्रि के पहले पहर और आखिरी पहर आत्मचिंतन के लिए समय निकालना चाहिए कार्य के प्रारंभ में और कार्य के अंत में आत्मविचार करना चाहिए वो आदमी दक्ष है इच्छा उठे उसके पहले प्रश्नवाचक रखे और इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद प्रश्नवाचक रखे वो आदमी दक्ष है तो इच्छा जो हुई प्रश्न करे कि इस इच्छा से आखिर क्या तो इच्छा की गुलामी नहीं होगी इच्छा में पकड़ नहीं होगी इच्छित पदार्थ अपने आप हाजिर हो जाएगा एकदम टेक्निक बता रहा हूं सिद्धियों की चमत्कार की अनायास सफल होने की जब तक आप इच्छा के गुलाम हैं तब तक इच्छित पदार्थ नहीं आता आप यश की इच्छा रखोगे तो यश नहीं होगा मान की इच्छा रखोगे तो मान नहीं मिलेगा मान की इच्छा को अंदर से सचमुच में निकालने से मान होने लगेगा यश की इच्छा हटने से यश होने लगेगा धन की इच्छा हटने से धन अपने आप आपका पीछा करेगा ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जिस समय उनको धन की तीव्र इच्छा थी उस समय उनको रोजी रोटी कमाना परिश्रम लगता था जब आध्यात्मिक रास्ते गए और धन की इच्छा ने करवट ले ली भगवत इच्छा में धन उनके पीछे आदु खा के पड़ा ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं तो मान की इच्छा छोड़ते और उसका मतलब यह नहीं कि चलो हम मान की इच्छा नहीं करते तो देखे कौन मान देता है तो तो मान की इच्छा है भीतर से सचमुच में मान की इच्छा हटने से मान मिलेगा सुख की इच्छा हटने से परम सुख के द्वार खुल जाएंगे तो अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए तीसरा सद्गुण है साधक का चौथा है ममता रहित होना ममता जो है देह में अहंता होती है और देह के संबंधियों में ममता होती है हकीकत में देह सदा नहीं रहेगा तो देह के संबंध सदा कैसे रहेंगे लेकिन जो देह को सदा रखना चाहता है या देह के संबंधों को संभालना चाहता है उसको संबंधों के तरफ से दुख उठाना पड़ता है संबंधों के तरफ से अपमान होता है और जो जितना संबंधों के पीछे ममता रखता है उतने ही उसके कुटुंबी उसके पुत्र उसके परिवार वाले उसको दुख के दिन लाके दिखा देते हैं और ममता नहीं होगी तो महाराज संबंधों से उतना दुख नहीं होगा जितना ममता वाले को होता है तो ममता बढ़े नहीं इस बात में भी उसकी कुशलता होनी चाहिए दक्षता होना चौथा सदगुरु है कि गुरु में दृढ़ प्रीति वाला होना चाहिए तो जैसे हम अपने प्राणों को प्यार करते हैं अपने देह को प्यार करते हैं अपनी मैं को प्यार करते हैं ऐसे ही गुरु की मैं को अगर प्यार करने लगे, तो अपनी मैं गुरु के रूप में बदल जाती गुरु में दृढ़ प्रीति वाला भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाते कहा स्कंद पुराण में करोड़ों जन्म के यज्ञ तत्व व्रत ये सब गुरु के संतोष मात्र से फलित हो जाते हैं जो ब्रह्मवेता गुरु हैं, जो आत्मरामी महापुरुष हैं, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए उनको कैसे प्रसन्न किया जाए और उनमें दृढ़ प्रीति वाला हो उन महापुरुषों में अगर दृढ़ प्रीति होती है तो संसार के विकारों की प्रीति घट जाती है ब्रह्म में प्रेम हो जाए या भगवान में प्रेम हो जाए तो संसार के तमाम तमाम परिश्रम व्यायात विकारों में जाने वाली जो शक्ति समय है वो बच जाती है दूसरी एक बात हम समझ लें कि जो प्रेम को समझे बिना संसार से प्रेम करते हैं वे दुखी होते हैं और जो प्रेम को समझे बिना संसार का त्याग करते वे भी दुखी होते हैं। फिर से कह दूं जो प्रेम रस को समझे बिना संसार में प्रेम खोजते हैं वे दुखी हो जाते हैं जो प्रेम रस को समझे बिना संसार में सुखी होना चाहते हैं या प्रेमी होना संसार के प्रेमी हो जाते हैं वे अंत में हताश निराश पश्चाताप की खाई में गिर पड़ते हैं और जो ठीक प्रेम को समझे बिना संसार संसार का त्याग कर लेते हैं उनको भी अंत में धोखा मिलता है कबीर जी ने कहा प्रेम न खेतों उपजे प्रेम न हाट बिकाए राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए अपना अहंता मिट जितनी जितनी मिटती जाएगी उतना उतना स्वभाव में प्रेम बढ़ता जाएगा जितनी जितनी अहंता होती है उतना प्रेम का हिस्सा दूर चला जाता है बच्चा निर्दोष है अहंता नहीं है तो प्यारा लगता है उसकी जरा सी मुस्कान तोतड़ी भाषा अशुद्ध भाषा ग्रामर का कोई ठिकाना नहीं पानी को आई बोलता है रोटी को मम बोलता पिताजी को बब्बा बोलता है मम्मी बोलता है डेडी भी ठीक से नहीं बोल सकता है हरा एक लड़के से पूछा कि तुम पप्पा मम्मी डेडी में क्या पसंद करते हो बच्ची ने कहा हम डेडी पसंद करते हैं पिताजी क्यों नहीं बोलते हो माताजी क्यों नहीं बोलते हो अरे माताजी, पिताजी बोलने से हमारा जो पफ पाउडर लिपस्टिक के होठों की लाली है न वो खराब हो जाती है डेडी बोलने से लाली खराब नहीं होती <laughs> लेकिन साधक ये बातें सुन ले थोड़ा हंस भी ले, लेकिन दक्ष रहे कि आखिर ये मनोरंजन है ये दक्षता है जयराम जी मन की विश्रांति कुछ और चीज है महाराज चौथा सदगुण है ममता रहित तो होना और पांचवा सदगुरु सदगुण है गुरु में दृढ़ प्रीति वाला होना ईश्वर में जितनी प्रीति है ईश्वर में प्रीति करने से आदमी के मन के मैल दूर होते हैं अंतःकरण शुद्ध होता है और गुरु में प्रीति करने से विचार सागर का सिद्धांत बताता हूं गुरु में प्रीति करने से मन का मैल तो दूर होता है लेकिन गुरु तो सामने होते हैं तो उनका उपदेश भी जल्दी असर करता तो अज्ञान भी दूर होता है यही बात भागवत कार ने ग्यारे स्कंद के चौरासी अध्याय के बारहवें और तेरहवे श्लोक में कही वसुदेव जी ने जब यज्ञ किया तो साधु ब्राह्मण यज्ञ में प्रविष्ट हो रहे थे भगवान कृष्ण ने उनके चरण प्रखालन का काम किया चरण प्रक्षालन करते करते एक ऐसे त्रिकाल ज्ञानी संता है जिन्होंने कहा कि कन्हैया ये सब अंगड़ाया तो छोड़ नहीं तो मैं तुम्हारा रहस्य खोल दूंगा श्री कृष्ण बोलते पग मने धोवा दो तुम पैर धोके क्या लोगे श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्कपट पचास वर्ष की निष्कपट भक्ति से अंतःकरण का अज्ञान दूर नहीं होता है पाप तो दूर होते हैं लेकिन ईश्वर और अपने बीच की दूरी दूर नहीं होती निष्कपट भक्ति पचास वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता लेकिन तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेताओं की एक मुहूर्त की सेवा से हृदय का अज्ञान दूर हो सकता है उसलिए आप मुझे चरण धोने दो हार्ड मास के देह को जो मैं मानता है और देह से पसार होने वाले पुत्रों को पुत्रियों को परिवार को मेरा मानता है जलाशयों में तीर्थ बुद्धि करता है धातुओं की बनी हुई मूर्ति में भगवत बुद्धि करता है लेकिन जिनके दिल में भगवान प्रकट हुए ऐसे महापुरुषों का जो संग नहीं करता वो साक्षात गदा है गोखर कहा भागवत में मैंने कल ये बात सुनाई थी कि एक बार पांडव जंगल में ऐसी जगह में उलझ गए कि बड़े प्यास ने उनको घेर लिया भूख प्यास से थके चलना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था सबसे छोटा भाई को भेजा कि तू जा जरा देख कहीं पानी हो तो तू पी आ खबर लिया सहदेव गया एक तालाब दिखाई पड़ा और ज्यो पानी लेने को भर के पीने को गया त्यों वहां से गे भी आवाज आया के सदे सावधान मैं इस तलाव का अधिष्ठाता हूं यक्ष ने कहा इस तलाव का पानी पीने के पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे अगर उत्तर देगा तो पानी पी सकेगा और यहां धन है वो भी तुझे दे दूंगा अगर उत्तर दिए बिना पानी पिया तो तुम मर जाओगे। प्यास ने इतना जोर पकड़ा था कि यक्ष की सुनी अनसुनी कर दी और जो पानी होटो पर रखा महाराज सहदेव चल बस ही लेट गए नकुल आए उनका भी यही हाल हुआ भीम आए भीम भीम भी महाराज लेट गए शबासन में आखिर युधिष्टर महाराज ने देखा कि जो जाता है वापस नहीं लौटता क्या बात है उसी दिशा में गए देखा तो चारों एक तलाव है प्यास लगी तालाब के तरफ जाते जाते देखा कि भाई पड़े हैं अब भाइयों को बाद में आकर जगाता हूँ प्यास ने प्राण प्यारे होते है भाई से भी अपने प्राण ज्यादा प्यारे होते भाईयों को बाद में आकर देखता हूँ जरा पानी का चूल्हा तो पी लू यक्ष का आवाज आया कि युधिस्टर सावधान तुम्हारे चार भाइयों की जो मैंने हालत की वो ही करूंगा अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मेरी शर्त है कि इस तलाव का पानी तुम तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे अन्यथा आपने अवहेलना कर ली तो जैसे आपके चार भाइयों ने अवहेलना की और उनको मैंने कर दिया जमीन दोस्त ऐसे आपकी स्थिति होगी उसलिए कृपा करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि मेरी सदगति हो और आपको भी तालाब का पानी धन मैं अर्पण कर दूंगा युदिष्ठ ने कहा क्या तेरा प्रश्न है यक्ष ने कहा सदा प्रसन्न कौन रहता है जानने योग्य पाने योग्य तत्व क्या है जिसको जानने से कुछ जानना बाकी नहीं बचता जिसको पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रहता जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी चलित नहीं होता और जिसको पाए बिना जीव अनाथ हो जाता है और जिसको पाने के बाद जीव का कभी कुछ बिगड़ता नहीं और जिसको न पाने के बाद कभी कुछ सुधरता नहीं उस तत्व को जिस तत्व को न पाने से उसका कुछ भला नहीं हुआ और उस तत्व को पाने के बाद उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं ऐसा कौन सा तत्व है जयराम जी बोलना पड़ेगा ना ये बात ओम ओम कृष्ण का ना छोड़ो राय की और तीसरा प्रश्न है कि इस जगत में आश्चर्य क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठ ने कहा जो दो दिन में चार दिन में सब्जी रोटी खा सकता लेकिन देना नहीं करता हो कर्ज अपने ऊपर नहीं चढ़ाता जो किसी भी कर्ज से नहीं दबा है वो सदा प्रसन्न रहता है कर्ज दो प्रकार का होता है एक व्यवहारिक कर्ज, कर्ज होता है दूसरा धार्मिक कर्ज होता है व्यवहारिक कर्ज रुपयों पैसों का है और जिसके ऊपर कर्ज का ब्याज का घोड़ा दौड़ रहा है वो सुखी कैसे डोड टके बेटके बीस अपनी सत्यानाश कर दिया तो 40 रेडियो, 40 अपने चालीस रूपया पैसा जाए तो विचार कर व्यवहार में दक्ष नहीं भोग की सामग्री उधार लेकर भोगों की सामग्री लाना घर में ये कितना अपमान हफ्तों से विलास की वस्तुएं, भोग की वस्तुएं घर में, में ले आना ये कितनी बेवकूफी खैर आप लोग तो ऐसे नहीं होंगे टीवी के हफ्ते थी पंखो हफ्ते थी रेडियो हफ्ते थी लाया कहीं नहीं थोड़ा पैसा आप थोड़ा थोड़ा करना बदा निकली जाए बदा निकली जाए, जाए पर उपलब्ध मारे निकली गयो हम तो जिसके माथे कोई देवा नहीं है वो वो प्रसन्न रहता। देव कर जमणवार करे, देव कर लगन मे समझी ले के दक्ष नथी। वो सेल्फ हिप्नोटाइज हो गया और लोगों के द्वारा भी हिप्नोटिज्म हो गया उस पर अरे लड़के की शादी अरे तुम्हारे के बच्चा हुआ क्या अरे भाई बच्चा हुआ तो क्या करें महंगाई का जमाना है दाम धूम नहीं करते लड़के की शादी है कि बस ऐसे ही कर लिया लड़के की शादी है के आपने चीलो पाड़े। ऐसा करके काम कर लेना चाहिए ज्यादा कर्जा करके अपने को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए <laughs> रूखी बली सुखी बली सारी से संताप जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप ऐ ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो गहने गांठे ब्याज पर रख देते हैं दो टके अढ़ाई टके तीन टके और महाराज शादी विवाह जरा से करते ये मान की इच्छा है उसी ना और फिर क्या मिलता है ब्याज के नोटिस आते अपमान होता है रात को नींद नहीं आती भेर व्याज चढ़ व्या, सब व्याज में पूरा थी क्या हाल है मर जाऊं तो अच्छा अरे मरने में कोई सार नहीं जीने का अक्तल उपयोग करता जरा दक्ष हो जाता कथा सुनता संतों के पास जाता जीने की कला सीखता मरने के लिए थोड़ा जन्म हुआ है जन्म हुआ है साक्षात्कार के लिए जन्म हुआ है अपने घर में आने के लिए हजारों लाखों जन्मों के अंत को करने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है चिंता के कोलू में पीसने के लिए थोड़े मनुष्य जन्म हुआ है लेकिन हम लोगों को जीने का ढंग नहीं है तो ऐ महाराज दो रोटियों के लिए न जाने क्या क्या क्या क्या, क्या दो रोटियों के लिए नहीं करते मान के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते और ऐसा ऐसा करते हैं कि महाराज छूटना मुश्किल हो जाता ईश्वर का चिंतन तो दूर हो गया बस रुपयों का ही चिंतन वही माई बाप वही खुदा हो जाता है सुबह शाम वही खुदा अपना डॉलर रुपया खुदा हो गया <laughs> ओम ओम ओम ओम जीने का ढंग नहीं दक्षता नहीं व्यवहार में कुशलता नहीं तो पहला प्रश्न था यक्ष का कि सदा प्रसन्न कौन रहता है कि जिस पर कोई कर्ज नहीं है कोई देवा नहीं आप लोग तो देवा करके कोई फर्नीचर नहीं बसाते होंगे लेकिन कोई बसाता हो ना तो उसको ये यक्ष की कथा सुना देना आप लोग जय जय दो प्रकार के देवा होता है एक तो ये रुपए पैसों का देवा होता है हफ्तों आधी का दूसरा देवा होता है देव ऋण ऋषि ऋण पितृण और शास्त्र ऋण माता पिता ने हमें पाला पोषा बड़ा किया तो हमारा कर्तव्य है कि बुढ़ापे में उनकी हम सेवा करने नहीं के शादी करके हम चले जाएं नहीं तो उनका कर्जा रहेगा माता पिता ने हमें उछे राहे बड़ा किया है तो हम भी उनकी सेवा करके बदला चुकाने की कोशिश करें पितृण हो गया देव ऋण वो देव बसाद आदि होता है तो उस देव को भी प्रणाम आदि किया होम हवन करके यजन पूजन करके उनके ऋण से उत्तीर्ण हुए ऋषि ऋण ऋषि महापुरुषों ने अपने खून का पानी बनाकर भी हमारे लिए नए नए अनुभव खोजे आविष्कार किए और हमको जीव में से जगाकर अपने शुभ पद में ले जाने के लिए जिन्होंने कोशिश की ऐसे ऋषियों की स्मृति करके अपने हृदय में ऋषियों के लिए मान और प्रेम भरके अपने हृदय को पवित्र करें और ऋषियों के आदेश के अनुसार अपने जीवन को ढाले तो समझो ऋषियों का ऋण हमने चुका दिया और प्रसन्नता आ जाएगी और चौथा होता है शास्त्र ऋण अगर शास्त्र न होता तो मानवी खाया पिया कमाया और सो गया फर्नीचर बढ़ाया वो बढ़ाया आखिर में पशु जैसा जीवन जीकर चला गया लेकिन शास्त्र त्याग तपस्या सेवा उदारता नम्रता ये सद्गुण देते हैं तो जिन शास्त्रों से हमें सद्गुण मिले हैं जिन शास्त्रों से हमें आत्मविद्या मिली है वे शास्त्र और उन शास्त्रों का ज्ञान हम हमको जिनके द्वारा मिला है जिन ऋषियों के द्वारा मिला है जिन शास्त्रों के द्वारा ज्ञान मिला है वह उनका हम पर कर्जा है वो कर्जा जब हम दूसरों तक पहुंचाए तो उस कर्जे से हम मुक्त हो जाते हैं इसलिए हमारी प्रसन्नता होती है और ये हम लोगों का अनुभव होता है जब हम ऋषियों का और शास्त्रों का प्रचार प्रसार करने का सु अवसर पाते हैं तब हमारे चित्त में विशेष प्रसन्नता होती है आनंद होता है तो युद्धिष्टर महाराज का वचन शतांश सत्य है कि जिस पर कोई ऋण नहीं है जिस पर कोई कर्जा नहीं है वो सदा प्रसन्न रहता है जब देखो प्रसन्नता नहीं है तो याद करना चाहिए कि कोई ना कोई कर्जा है कोई न कोई कर्जा है उसीलिए प्रसन्नता नहीं नहीं तो प्रसन्नता तुम्हारा स्वभाव है स्वेट ये कपड़े का स्वभाव है। और कपड़ा मेला लगाया नहीं तो कुछ न कुछ गंदगी इसको चौट गई है गंदगी चौट गई तो छपछप छब तो धो लो जब प्रसन्नता से आप अपने को खाली पाएं तो देख लेना कि कोई न कोई कर्जा है शास्त्र का कर्जा है तो थोड़ा शास्त्र पढ़ लो ऋषियों का कर्जा है तो थोड़ा ऋषियों के अनुभव को अपने हृदय में ले आओ ऋषियों को प्रसन्न करने का कुछ आयोजन कर लो माता पिता का कर्जा है तो मातृ पित्री सेवा करके अपने से अपने को पवित्र कर लो तो वो आदमी प्रसन्न रहता है और प्रसन्न आदमी की बुद्धि ठीक निर्णय करती है सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है जो प्रसन्न नहीं रह सकता वो ईश्वर की क्या भक्ति करता है वो अपने को जो खुश नहीं कर सकता वो ईश्वर को क्या खुश करेगा सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है और सदैव निर्भय रहना ये अपनी भक्ति है जयराम जी महाराज दूसरा प्रश्न है यक्ष का कि पाने योग्य पद क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाना बचता नहीं जिसको जानने के बाद कुछ जानना बचता नहीं और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी चलायमान नहीं होता है ऐसा कौन सा तत्व है युदिष्ठ महाराज ने कहा जो सदा प्राप्त है अप्राप्त की भ्रांति मिटने से जो पाया जाता है वो अपना आपा अपना मैं शुद्ध रूप से जिसने जान लिया जिसने आत्मज्ञान पा लिया उसने सब कुछ पा लिया और जो आत्मदेव में स्थित हो गया वो बड़े भारी दुख से भी चला नहीं होता है तो पाने योग्य पद है आत्म पद यक्ष के पाप दूर हुए क्योंकि आत्मज्ञान की चर्चा सुनी पवित्र युदिष्टर के मुखार उनसे तीसरा प्रश्न था कि आश्चर्य क्या है ने कहा अच्छी यम मंदिर भूत प्राणी मनुष्य जा रहे सब सब भागे जा रहे मौत के तरफ लेकिन दूसरे यही अपना किल्ला गाड़ना चाहते यही मजबूती पायो के चार फुट नो करो के मैं तो साढ़ा चार फुट नो पाय होगा तू साढ़ा चौदह फुट नो करने चार हजार फुट नो पाओ करने पर क्या लगी रही सैया तू ये तो विचार ले भाई अहर निश मनुष्य मृत्यु के द्वार पर जा रहे हैं इस समय दो बजकर पच्चीस मिनट हुए दोपहरी के इस समय अहमदाबाद के तमाम शमशानों में मुर्दे जलते होंगे नहीं होंगे खाली होगा कोई सब खाली होंगे शमशान कहीं न कहीं कोई जलता होगा तो कोई जलकर पूरा हुआ होगा तो कोई नया आया होगा प्रोसेस चालू ही होगा चाहे केलिको का शमशान हो चाहे वाड़ीलाल का हो चाहे और जगह कुछ ना कुछ होता ही होगा तो अभी जो शब्द जल रहे हैं अथवा जलकर समाप्त हो रहे हैं अथवा जलने को पड़े हैं लाइन में उनको कल दो बजकर पच्चीस मिनट पर ये पता नहीं होगा कि आज की हमारी हालत होगी गई काले अढ़ी व खबर हसे अने ब यात्रा कर हड़गे अमारा बॉडी खबर हसे अभी जो मुर्दे जलने की लाइन में पड़े हैं अथवा जल रहे या जल के समाप्त हो रहे हैं क्या कल अढ़ाई बजे उनको पता था एकदम साफ भी चाल अच्छा तो आज जो घूम रहे कोई गाड़ी में कोई मोटर में कोई बेंच में कोई प्लानिंग में कोई कुछ और कल उनका भी होगा कि नहीं होगा जो कल इस समय वहां आने वाले हैं उनको आज पता है क्या जय राम जी की और फिर भी कैसा हाँ हाँ देखते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं गाड़ी उठने का तो टाइम होता है हवाई जहाज चलने का तो टाइम होता है बस चलने का टाइम होता है प्लेटफॉर्म होता है स्टैंड होता है लेकिन इस देह का कोई स्टैंड नहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं कोई टाइम नहीं कब कहा से चल दे कोई पता नहीं सूरत में एक सज्जन अपने साधक के पास आए कि बोले मेरे को पहचानते हो अरे हाँ तो फलाना तो मल है कि हाँ अरे यार लो ये कंकोत्री मेरी बेटी की शादी है कंकोत्री दे दी दूसरों को कंकोत्री दे रहा के मेरी बेटी की शादी पे आना आना बाकी की कंकोत्री लिख रहा था कहीं को बुलाया कि आना आना आना मेरे घर आना मेरे घर आना वे बुलावे की कंकोत्री देते देते कंकोत्री पर नाम लिखते लिखते ऐसा चला गया कि फिर वही वह रहा कंकोत्री लगता लगता दूसरों को तो दावत दे रहा है कि आना आना और खुद लिखते लिखते राम बोलो भाई राम हो गया कंकोत्री पर नाम लिखते लिखते चल दिया क्या आश्चर्य अरे भैया ऐसे भी कई हो गए हूं फिर भी ऐसी घटना देखकर दूसरे लोग यही अपने पैर पक्का करना चाहते हैं यहां जमाना चाहते है इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है श्रीरा यक्ष ने जब ये ब्रह्म विद्या संबंधी विचार सुने यक्ष के कलमश दूर हो गए उसके पाप दूर हो गए आत्मज्ञान सुनने से उसकी अविद्या दूर हुई कुछ और उसके जो श्राप थे वो निवृत्त हुए और आकाश से विमान आए महाभारत की कथाए यक्ष की सद्गति हुई युधिष्ठिर महाराज को कहा कि यहाँ अढ़ड़क धन पड़ा है कई जन्मों में धन में लोभ था धन कमा कमा कर संग्रह करने की आदत थी तो जो गड़ा हुआ धन है वही मेरी आत्मा आई लेकिन गड़े हुए धन से भी मुझे लाभ नहीं हुआ तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ ज्ञान जब मेरे कानों तक हुआ आया तब मेरे को लाभ हुआ और उस मैं ये धन आपके चरणों में अर्पित कर हम सोचते की रुपए बढ़ाने से धन बढ़ाने से सत्ता बढ़ाने से मकान बढ़ाने से लाभ होता है ये बिल्कुल हमारी अधक्षता है अपने आत्मकार वृत्ति बढ़ाने से ही लाभ होता है दूसरा लाभ का कोई सचोट रास्ता नहीं है